प्रथम प्रकाश प्रकाश्चाली मंत्र मूल स्तुति ओम तमीत प्रथम यज्ञ आहुत मुंजसान ऊर्ज पुत्र भरतम श्रृ देवा अग्नि धारय द्र विणोदे एक सात तीन तीन व्याख्यान हे मनुष्यों उस अग्नि की स्तुति करो कि जो प्रथमम सब कार्यों से पहले वर्तमान और सबका आदि कारण है तथा यज्ञ सब संसार और विज्ञान आदि यज्ञ का साधक अर्थात सिद्ध करने वाला सबका जनक है हे विषह मनुष्यों उसी को स्वामी मानकर आ रही प्राप्त हो जिसको अपने दीवता से कहते हैं विज्ञान आदि से विद्वान लोग सिद्ध करते और जानते हैं ऊर्जा पुत्र भरतम पृथिव्यादि जगत रूप अन्न का पुत्र अर्थात पालन करने वाला तथा भरत अर्थात उसी अन्न का पोषण और धारण करने वाला है श्री प्रदान सब जगत को चलने की शक्ति देने वाला और ज्ञान का दाता है उसी को देवा अग्नि धारयन द्रविणो देव अर्थात विद्वान लोग अग्नि कहते और धारण करते हैं वही सब जगत को द्रविण अर्थात निर्वाह के सब अन्य जलादि पदार्थ और विद्यादि पदार्थों का देने वाला है उस अग्नि परमात्मा को छोड़ के अन्य किसी की भक्ति याचना कभी किसी को नहीं करनी चाहिए पदार्थ हो। तम उस अग्नि की ई स्तुति करो प्रथम सब कार्यों से पहले वर्तमान और सबका मुख्य कारण यज्ञ साधम सब संसार और विज्ञानादी यज्ञ का साधक सबका जनक विष हे मनुष्यों आरी प्राप्त हो आहुतम जिसको अपने दीनता से कहते हैं जिसको अपने पुकारते हैं रिंगसानम जिसको विज्ञान आदि से विद्वान लोग सिद्ध करते हैं और जानते हैं ऊर्जा पृथ्वी आदि जगत रूप अन्न का पुत्रम पालन करने वाले को भरतम जगत के पोषण और धारण करने वाले को श्री प्रदानुम सब जगत को चलने की शक्ति देने वाले और ज्ञान के दाता को देवा विद्वान लोग विद्वान् अग्नि धारय कहते हैं और धारण करते हैं द्रविणोदाम द्रविण अर्थात निर्वाह के सब अन्न जल आदि और विद्यादि पदार्थों के देने वाले को अन्वय हे मनुष्यादम रिजसान विद्वद विशो ीर्विशो भरत स्रिप्रदान ऊर्ज पुत्र जनयन धरन्ति धारयन्ति वा धरती धारय तम परूय निवत